श्री श्रीरामकृष्णकमृत प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरे नरेन्द्रादी अतरंग अस प्रथम परिच्छेद दक्षिण केदार से उत्सव दक्षिणेशरम प्रभु श्रीरामकृष्ण केदारादीक्स आलपति अद रविवासर अमावस्या सततम मासस्य मासस्य अगस्त ऊनव्यधतम्वांगाब्दस श्रावणमासत्रिशस्तमासो सततम दयाशीतम ख्रीष्टवर्षे वेला पंचवादनिता सै शील केदारचट्टोपाध्याय हालीसहर निवास शासकीय व्ययपरिगणन कार्य अकोत् बहुदिना ढाकायांवा सह तत्सम श्रीयुक्त विजय गोस्वामी तेन सह सदा श्रीरामकृष्णी वार्ता अकोत् ईश्वरिणी कथा निशम्य तदीय चक्षु अश्रुपूर्णम अभूत सूर्व ब्राह्म आसी श्री प्रभु स्व प्रकोष्ठ से दक्षिणिंद सभक्प अस्ति, राम मनोमोहन सुंद्रराखालवनाटर्मोदयादयो नैके भक्ता सके केदारेण अद उत्सव सामजिता आदि आनंदन याप्यते राणको विशारद आनायन गीत गीता संगीत समय श्री प्रभुसमस्थ सन गृहस लघुखट्टायां उपवेशन चक्रे मटर्मोदय तथा अने भक्तादीय पदमूले उपविष्टा आसन सवाल सर्वर्मसम हिंदो महम्मदीय ख्रिस्टीआ श्री प्रभु आलाप्छलन सधि तत्व बोधयती वदती सच्चिदाननंद सती सर्भवतीदा कर्मत्याग संप्य अहम विशारद सेम गृा अस्ारद समुपग तदा पुनः तन्नाम ग्रहणेन कि मधुमक्षिकायपर्यत भन्न भनायते यन्नपुष्पे उपवशति पर साधक कर्महान न संप्राप्तम, पूजा जप ध्यान संध्या कवचादी पाठ तीर्थना सर्वाण्य करीयानी लाभात्में योपी विचारयती स्रमरों मधुपा कुरफु गुनगुनाये थे विशारदेन उत्तम गीतिर्गीता श्री प्रभु प्रसन्नों तस्म वदी यनुष्यो एक महां गु hmm! यथा संगीत विद्या तस्वर से विशिष्टा शक्ति अस्ति विशारद महाशय के उपायन सलभ्य श्रीरामकृष्ण भक्तिरवर सर्वूत निवास परम कम भक्त अभिदा जन्मन सदर निष्ठ अहंकारात नवती स्तूपे स्तूपेस्वरीय कृपी न संजीयते स्यते अहम यंत्र केदारादिभक्ता सर्वोपापेय सर्वधर्मा सत्यभूता सोपनाव्यम तत्व प्रबंधसोपन पंक्तिया आरोुम शक्नो दारुम सोपनि आरोु शक्नो वैष्णव सोपान द्वारा आरोु शक्नो किंच रज्जु द्वारा आरोु शक्नो अभी चेकन सत्व वंशदंड आरोु शक्नो यदि बृशे अमीषा धर्म बहुत प्रमाद सुसंस्कारमयच तदस्तुना धर्मस्व प्रमाद पदम कुरुते, सर्वे मनते मदीय घटीय कालनिर्णय कुरते चेदेव सैचेदी तदुपरी प्रणयाकर्षण सीधेत सरियामी अंतराकर्षण समुत्क्रु शनो मनता पिता नईक सुता ज्येष्ठा सुता केचि बाबा है के पी पापा सर्व स्फुट उच्चार्य तमाह किंच तय कि अतिशिशु लघुबटु अकतया वा, वा उच्चार्य उच्चार्यति ये वाम वा पाम वा वेवल वक्त शक्न किम पिता तेज्य क्रुधेत पिता ज्ञाएते यद अमी अमीमा ह्यवयती परम सम्यु उच्चारि नमर्थ पितृ सर्वे सुता एव तमेव नाना सूनः भक्ता नानानाम हम एक जन्मे हयती चुर्वत कचन जना हिंदूजना एक जल पिबंध वदे जलमती महम्मदीया अरेकट्टे पिबंध वदी पानीति आंगजना अपरघट्टे पिबंध वदती ओयाटारुन पुनर पुनरने जना एक घट्टे वजती एक स बहुनामा